नमस्कार आप रेडियो आवाज 107.8 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान अर्चना मनोज हमारे साथ उपस्थित हैं और आप विशेष भरतनाट्यम स्पेशलिस्ट हैं और अलग अलग जगह पे आपने परफॉर्म किया है काफी लंबे समय से तो आज हम उनके आर्ट के बारे में उनके परफॉर्मेंस के बारे में उनकी इस जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से अर्चना मनोज जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी अर्चना जी कैसे हैं आप बहुत बहुत बढ़िया जी जी मैं चाहूंगा कि आप अपनी यात्रा के बारे में बताइए की इस नृत्य के फील्ड में आपका कैसे जुड़ना हुआ जो हमारा इंडियन क्लासिकल नृत्य है जी।, जी बहुत छोटी थी अराउंड आई थिंक इन 1993 मेरी uh, बहन ने मुझे डांस क्लास में uh, एनरोल किया था अच्छा अच्छा uh, गुरु uh, विदुषराधा शिंदे जो कला क्षेत्र से ग्रेजुएशन तब करके आई थी हुँ, हुँ, और uh, उनके यहाँ पे मेरा नृत्य का शिक्षण शुरू हुआ और uh, अराउंड 16 साल मैंने उनके यहाँ उनका मार्गदर्शन लिया नृत्य के इस फील्ड में हुँ, हुँ. और टेंथ के बाद मैं नालंदा यूनिवर्सिटी गई थी मुंबई और वैभव आर्कर अब के बहुत विख्यात गुरु है उन, उनका मार्गदर्शन मिला मुझे हुँ. फिर वापस पुणे के 11, 12 स्टैंडर्ड के बाद पुणे यूनिवर्सिटी में ललित कला केंद्र ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो जिसमें नृत्य संगीत और नाटक के आ, का शिक्षण होता है ग्रेजुएशन एंड मास्टर नहीं, नहीं, नहीं। मैंने ग्रेजुएशन गुरु स्वातिन कर उनके अंडर किया और मेरा मास्टर डांस में ही नहीं, गुरु परिमल फड़के उनके यहाँ पे उनके मार्गदर्शन में हुआ और अब तक उनका मार्गदर्शन जारी है मैं अभी भी उनके पास जाती हूँ ये है नृत्य जर्नी सबसे पहले जैसे कि आप सीखते सीखते आप परफॉर्म भी शुरू किया होगा परफॉर्मेंस दिया तो सबसे पहला कुछ जो परफॉर्मेंस आप बचपन में किया था उसके बारे में कुछ स्टोरी हो तो बताइए जी पहले आम... आ, आज के जमाने में तो YouTube पे वगैरह हर जगह हम कहीं बैठे भी देख सकते हैं डांस कैसे होता है कैसे बिल्कुल, दिखता बिल्कुल। है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं थी कि ये भरतनाट्यम तो मैं आ गई हूँ बिकॉज मेरा दक्षिण भारतीय संस्कृति की तरफ बहुत अ, मेरा आकर्षण था हुँ, हुँ, तो इसीलिए मुझे भरतनाट्यम डांस क्लास में डाला क्योंकि वहां कथक भी था बट फिर भी बिकॉज मैं दिखती वैसी हूँ ऐसे लगा शायद मेरी बहन को इसलिए उन्होंने भरतनाट्यम में मुझे एनरोल किया <laughs> बट पता नहीं था ये कैसे दिखता है ये कैसे होता होगा उसका कॉस्ट्यूम ज्वेलरी कुछ भी ज्ञान नहीं था अच्छा, बट अच्छा। शिंदे मैम जो थी वो हर साल एक कॉन्सर्ट रखती थी जैसे गैदरिंग सम्मेलन होता है वार्षिक सम्मेलन पहले तो हमें थोड़ा सा सेमी क्लासिकल ऐसे कुछ बिठाया जाता था क्योंकि अब पता चलता है दो साल के बेसिक ट्रेनिंग के बाद हम एक्चुअली डांस सीखना चालू करते हैं भरतनाट्यम जो ओरिजिनल फॉर्म में है वो फिर सीनियर्स को देखा पहली बार तो ऐसे लगा नहीं नहीं ये मुझे पसंद है और मुझे यही करना है तब आ, अच्छा लगने लगा वो तो वो आई थिंक 94 में ही एक साल के बाद ही मैं स्टेज पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया था अंडर हर ट्रेनिंग चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है की हमारे श्रोता बंधु हैं जो सुन रहे हैं लिसनर्स हमारे उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कैसे जो है ये बचपन से जब हम लोग किसी आर्ट को सीखना शुरू कर देते हैं एक अलग ही उसकी जो है, है, है, है। अदरवाइज क्या हो जाता है कई बार हमें बड़े होने के बाद भी हमको लगता है की ये मिसिंग है मेरा तो मुझे करना है तो तब मेरे ख्याल से बॉडी हमारा सपोर्ट नहीं करता होगा जितना हमें ब्लेंड्स उसमें आती है उसमें जो चीजें देखने को मिलती हैं वो सारी चीजें देखने में अच्छा लगता है लेकिन उसके लिए पूर्व जो तैयारी जो थी वो शायद हमारी कम पड़ जाती है बाद में जी, जी <laughs> बट इसमें माता पिता का रोल बहुत जरूरी है कि हुँ, उनको हुँ, बच्चों को क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है ये ये उनकी जिम्मेदारी है की मार्गदर्शन तो गुरु देने ही वाले है बट उस मार्ग पर लेके आना ये माता पिताओ का काम है वो उन्होंने कर क्योंकि बाद में पर... फिर ऐसे हाँ लगता है कि अरे तब करना चाहिए था करना चाहिए था तो इसके बारे में मैं मेरी बहन को बहुत श्रेय दूंगी कि बिकॉज ऑफ हर मैं इस कला को सीख पाई और यहाँ तक पहुँच पाई जी जी जी अर्चना जी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं चाहूंगा कि अगर ब्रेक में कोई गीत संगीत आपको पसंद है तो बताइए हमें और एक लाइन कोई गीत का आप गुनगुना भी सकते हैं जो भी कृष्णा का होगा तो बिल्कुल बिल्कुल चलिए एक बहुत ही प्यारा सा कृष्णा का गीत आपको सुनाते हैं और आप सुनाएं हैं हैं आवाज पर आवाज़ एफएम स्पेशल सुन रहे हैं। आप खुश सुनाए है दिश्ना, दिश्ना, दिश्ना। देव के नंदन को वंदन रखते सबके लाज सबके स्वामी अंतरिया में पूर्ण कीजाज मन मंदिर में सजे बिहारी मन मोहन तेरी छबीति प्यारी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग अर्चना मनोज जी से बातें कर रहे हैं बड़ा ही सुंदर जो है उनकी जर्नी के बारे में हमें पता चला कि बचपन से ही उनकी सिस्टर जो है उन्होंने इनके अंदर वो चीज़ें देखा और शायद उनको लगा कि ये सब चीज़ें अभी से ही करना चाहिए तो उन्होंने उनको एनरोल किया भरतनाट्यम में और फिर वो धीरे धी धीरे दो साल के बाद उनको ये समझ में आ गया कि मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है तो आगे जैसे आपकी समझ बढ़ती गई और आपको प्रेरणा मिलती गई तो फिर आपने प्रोफेशनली इसको कैसे ब्लेंड किया उसके बारे में थोड़ा बताइए जी Nine, जब मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में थी हमारे क्लास में एक हमारी सीनियर थी मुझे बहुत पसंद था उनका डांस और आरंगेत्रम तब मेरे लिए बहुत ही अलग वर्ड और अलग ये था आरंगेत्रम एक्चुअली होता है कि आप डांस का आपका शिक्षण जब कंप्लीट करते हैं तब एक स्टेज परफॉर्मेंस होता है हम उसको डेब्यू परफॉर्मेंस कह सकते हैं तो वो देखने के लिए मैं गई थी और उस ऑडिटोरियम uh, में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है और मुझे ये फुल टाइम करना है तब तक तो कोई आइडिया नहीं थी मैं ऐसे ही सीख रही थी सीख रही थी बट मुझे वो देख के मैं इतना खुश हो गई और मीन्स परमात्मा आनंद क्या होता है आई थिंक मैंने तब वो महसूस किया था नहीं। नहीं। और वो देख के मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं उस प्रोग्राम में जाती नहीं तो मेरी जर्नी शायद अलग होती या उस प्रोग्राम को मैं गई इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ तो मैं मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हर एक जिंदगी के पड़ाव पे मुझे हर एक मार्गदर्शन सही तरीके का मिलता गया और मैं बस आगे बढ़ती गई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो अभी वर्तमान समय में आप किस तरह से अपने प्रोफेशन को कर रहे हैं जी मैंने ग्रेजुएशन एंड मास्टर आ, नृत्य में ही किया भरतनाट्यम स्पेशल सब्जेक्ट था मेरा दे दे दे। और मेरे पति है उन्होंने उसी कॉलेज से तबला में एमए किया था नहीं, नहीं, नहीं। तो हम दोनों ने मिल एक इंस्टीट्यूट स्थापन किया नित्य अर्चना नाम से नहीं, नहीं। जो बालेवाड़ी में है अरे और पंद्रह साल से ज्यादा हो गए हम वो एकेडमी चला रहे हैं जिसमें बच्चों को हम शिक्षण दे रहे है तबला एंड भरतनाट्यम का और हर एक टीचर के यहाँ से जो भी मार्गदर्शन मिला उसको अप्लाई कर करके कर करके -कर -कर -कर -कर आज यहाँ तक आए हैं <laughs> बिल्कुल बिल्कुल <laughs> तो इसमें जैसे भरतनाट्यम की हम लोग बात करें तो इसमें कुछ अलग अलग फॉर्म्स होते हैं क्या अलग अलग थीम्स होते हैं क्या थोड़ा सा बताइए हाँ भरतनाट्यम में पहले तो मुझे पता नहीं था जो मेरी टीचर थी वो कला क्षेत्र से ही आई थी जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो मुझे अलग अलग घराणों के बारे में पता चला की ऐसे घराने होते हैं अलग अलग बाणी होती है जैसे कथक में तबला में घराने होते हैं वैसे भरतनाट्यम में बाणी होती है कि अलग अलग डांस स्टाइल्स होते हैं भरतनाट्यम ही बट थोड़े करने का तरीका अलग होता है तो तंजावूर कला क्षेत्र तो मेरा था ही बट तंजावूर के बारे में पता चला देन पंडन वडेवेलूर ऐसे अलग अलग घरानों के बारे में पता चला मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो कलाक्षेत्र क्षेत्र घराना है तो हर एक घराने की अपनी अपनी खासियत है किसी का म्यूजिक बहुत uh, स्ट्रांग uh, है किसी का लाइन्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है कोई ग्रेस पे ध्यान देता है कोई स्पीड पे ध्यान देता है सो so, ऐसे अलग घरानों की अलग अलग खासियत है और इसमें कुछ स्टोरीज वगैरह भी नरेट होती हैं, या डांस फॉर्म में कुछ कुछ। बताते हैं, ऐसा कुछ... भरतनाट्यम ये आ, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जब नृत्य आया तो वो भरतनाट्यम ही होगा क्योंकि उस आंसर हमें हमारी शिल्प कलाओं में मिलता है जो मंदिरों में है सो so, भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड फ्रॉम टेम्पल तो इसीलिए भगवान की पूजा करने के लिए वो प्रस्तुत किया जाता है हेलो हम्म हाँ इसीलिए उनके बारे में उनकी जो स्टोरीज है उनका कौतुक है उनकी स्तुति है ऐसे ही सॉन्ग या पदम लिखे गए है हुँ. तब से अब तक तो उनके उनके बारे में ही उनकी स्तुति होती है या उनका कौतुम होता है सो इट्स वेट्स ऑन इंडियन गॉड ओनली शिव है कृष्णा है विष्णु है पार्वती है गणेशा है राम है दशावतार है तो इसमें करते करते आपको विशेष सम्मान वगैरह भी मिला होगा तो उसके बारे में थोड़ा बताइए अवार्ड्स वगैरह जो आपने अचीव किया है हाँ जी मैंने बहुत सारे फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया है जैसे शनिवार फेस्टिवल है पुणे फेस्टिवल है संगीत कला केंद्र है और शारदा संगीत विद्यालय जो मुंबई में है तो कॉलेज के दौरान तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है जीती भी हूँ और ऐसे फेस्टिवल्स में जाके परफॉर्म कर, करने के लिए जो कुछ जो कोई त्यौहार होते हैं, जैसे नवरात्रि फेस्टिवल होता है तो अलग अलग मंदिरों में आ, परफॉरमेंस करने का मौका मिलता है अभी हाँ। रिसेंटली नाट्यांजलि फेस्टिवल हुआ हर साल हर सारे गुरु मिलके शिवरात्रि के दिन शिवा के सामने अपनी कला सादर करते हैं जी, जी जी इससे अच्छा मौका और किसी को क्या मिल सकता है कि भगवान के सामने उनकी स्तुति पर नृत्य प्रस्तुत <laughs> किया जाए बिल्कल, बिल्कल। ये बहुत खुश की बात मानती हूँ बिल्कुल और अभी हर एक इंसान को जैसे कला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ऐसे लगता है कला हमें जीने की कला सिखाती है बिल्कुल। हर एक की अपनी स्टाइल होती है और तो उसको फिर जैसे प्रेजेंटेशन समझो अभी मंदिर में आपको प्रेजेंटेशन देना है तो जी, उसके जी। पहले जो प्रिपरेशन की स्टोरी होती है वो वो कैसे करते हैं डिपेंड्स आप हाँ कौन से सॉन्ग पे है उनकी थीम क्या है हाँ, और ऑडियंस किस कि तरह का है जिनको आ, अच्छा, डांस अच्छा, के बारे अच्छा, में नॉलेज हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, है तो बहुत है? हाँ तो वैसे रचना हम चूज करते हैं अगर तमिल ऑडियंस है तो मैं घोर तमिल सॉन्ग्स चूज करूंगी जैसे हिंदी ऑडियंस है तो मैं ट्राई करूंगी कि उनको थोड़ा सा उनके लैंग्वेज में क्योंकि लैंग्वेज बैरियर ऑफ़ कोर्स होता ही है ट्राई तो करती हूँ कि हर एक प्रेक्षक को कला का आस्वाद दे सकू इट डिपेंड्स अपॉन कलाकार ऑल्सो की कि वो किस खासियत से अपने कला को सादर करता है प्रस्तुत करता नहीं। है नहीं। बट अगर उस उसके साथ अगर उनके लैंग्वेज की जोड़ मिल गई तो उनको और अच्छे से वो एंजॉय कर पाएंगे डांस को अभी टाइम भी बहुत कम देते हैं दस मिनट पाँच मिनट तो उसमें हमें हमारा हंड्रेड परसेंट देना है तो बहुत ऐसे है। बहुत मुश्किल हो जाता है पर उस हिसाब से फिर डिजाइन करना पड़ता है म्यूजिक को कोरियोग्राफी को आ, स्पेस वाइज या ऑडियंस वाइज सो डिपेंड ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा आ, स्ट्रगल करना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि भरतनाट्यम या कोई भी कला प्रेजेंट करने के लिए एक मिनिमम स्पेस भी चाहिए टाइम भी चाहिए आपको जी, और जी. आज के समय में हम लोग जो है रील्स पे आ गए हैं जी जी बिल्कुल तो बहुत, बहुत पेशेंस कम हो, हो रहा है पेशेंस इतना कम हो गया व्यक्तियों का इवन तीन घंटे थिएटर में जाके बैठने के लिए भी टाइम नहीं है ऐसा लगता है फॉरवर्ड कर दे तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा हमें जो है समझना हाँ। पड़ता है और हाँ। फिर उसमें क्योंकि अभी ऑडियंस की डिमांड के अनुसार फिर कलाकार को ढलना भी पड़ता है ऐसे हो जाता जी, है जी, और कई बार ऐसा भी हो जाता है जो स्पेशली आपको सुनने के लिए समझने के लिए बैठे रहते हैं तो वो श्रोताओं के लिए फिर वहां पर तो आप आराम से पूरा कर सकते हैं अर्चना जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने कला के बारे में भरतनाट्यम के बारे में तो जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए आप जी जरूर आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में जो संयम है वो बहुत कम होते जा रहा है जो पेशेंस है बट हमें हमारे माता पिताओं को मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को एटलीस्ट एक आर्ट फॉर्म आपको सिखाना ही है तो उनको वहाँ तक लेके जाना इट्स आवर ड्यूटी अगर हमें अच्छा राष्ट्र निर्माण करना है तो हमें ये करना ही होगा कि छोटे छोटे सॉन्ग्स पे उनको डांस सिखाओ या छोटे छोटे सिंगिंग क्लास है तो वहां पे उनको इंट्रोडक्शन वाइज हर एक को दिखाओ हर एक टीचर के पास लेके जाओ ये समझना जरूरी है उनको क्या अच्छा लगता है और उस हिसाब से अभी क्या होता है बच्चे डांस क्लास आते हैं फिर वो ना बोलते हैं तो अगेन चेंज करते हैं कि नहीं अभी म्यूजिक सीखते हैं नहीं अभी फिर ड्राइंग सीखते हैं नहीं।, नहीं हमें एक ही चीज पे उनको फोकस करवाना है और ये सिर्फ माता पिता कर सकते हैं गुरु तो है ही मार्गदर्शन देने के लिए बट माता पिताओं को मेरी बहुत मन से रिक्वेस्ट है की आपको उस मार्ग पर बच्चे को लाके छोड़ना है आगे की जिम्मेदारी गुरु की है अर्चना जी काफी अच्छा मैसेज आपने कोड किया आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को श्रोता मित्रों को बड़ा अच्छा लगा है तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और आशा करूंगा अर्चना जी को आपने सुना उनके भरतनाट्यम के बारे में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मैं चाहूंगा कि अगर आप इस पूरे कन्वर्सेशन में जो बातें आपको समझ में आ गई होगी कि आप बच्चे को एजुकेशन के लिए स्कूल में बेचते हैं जरूरी है वैसे ही जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे एक आर्ट भी उनका सब्जेक्ट होना चाहिए बचपन से ही ताकि किसी एक म्यूजिक में हो या डांस में हो या फिर कुछ और फॉर्म्स जो अवेलेबल है उन चीजों में किसी न किसी एक आर्ट में उनको जरूर जोड़िएगा वाद्य यंत्र सीखने के बारे में हो या गाय, गायन के क्षेत्र में हो जरूर बच्चे को एक आप उसको इंसिस्ट करें और उनको बचपन से ही उन चीजों को सीखने के लिए प्रेरणा दें ताकि आगे चल के उनके लाइफ में वो एक स्मूथ uh, ब्लेंडिंग का, का काम करेगा अदरवाइज थोड़ा सा वो चीजें जो है सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन बच्चे को जो है क्या कहते हैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हो जाती हैं वहां पर ब्लैंडिंग या फिर एक स्मूथनेस जो चाहिए परिवार के साथ रहने हाँ, की जो चीजें आती हैं वो सुकून वाली बात है हाँ, जो सुकून कला में है वो किसी और फॉर्म में नहीं, नहीं है। मिलता तो वो बच्चे को सुकून भी मिलेगा और साथ ही साथ वो फैमिली के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट भी हो जाएगा चलिए मित्रों अर्चना जी को फिर एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं रेडियो पुनेरी आवाज की और ऐसी आप सुने रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो खुश रहो खुशियाँ बाटो थैंक यू या मर मार